श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर आपका स्वागत है मैं हूँ शिल्पी गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर अलग अलग दृष्टिकोण से उन्हें जानने समझने की कोशिश के तहत आज सातवें दिन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मजदूर बिगुल अखबार के संपादक अभिनव सिन्हा से फोन पर हुई बातचीत उन्होंने गांधीवाद के विभिन्न पहलुओं आरोप अपने आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए हैं आशा है इस बातचीत के माध्यम ऐसी आपको गांधीवाद को समझने का एक अलग नज़रिया मिलेगा जाहिर है इन विचारों से आपकी सहमतियाँ और असहमतियाँ भी हो सकती हैं, जिन्हें है आप सहकार रेडियो के YouTube चैनल या Facebook पेज पर इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपने इस श्रृंखला के पिछले कार्यक्रम नहीं सुने हैं, तो फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। या ऑडियो फाइल के साथ इस श्रृंखला के सभी कार्यक्रम पाने के लिए सहकार रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अभिनव सिन्हा से इस संदर्भ में फोन पर चर्चा की है पवन सत्यार्थी ने सुनिए ये बातचीत सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों गांधी जी की 150वीं जयंती के इस मौके पर सहकार रेडियो के श्रोताओं के लिए हम ऐसा एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें हम गांधी जी को विस्तार से और उनके कई पहलुओं को जान सकें इस श्रृंखला में हमने कई लोगों से बातचीत की कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से गांधीवादी कार्यकर्ताओं से और उनके आलोचकों से भी हमने बातचीत की उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं मजदूर बिगुल के संपादक अभिनव सिन्हा जी से अभिनव जी आपका स्वागत है सहकार रेडियो में शुक्रिया साहब जी अभिनव जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी के विचारों को लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया गया दो अक्टूबर को और इस मौके पर आप एक मार्क्सवादी होने के नाते एक लेनवादी होने के नाते गांधी जी को किस रूप में देखते हैं जी गांधी को हम हमारा जो नजरिया है गांधी जी के प्रति वो ये है कि वो भारत के एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में उसके बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधि थे लेकिन उनको इस रूप में जैसे कई बार कठमुल्लावादी नजरिए से दलाल या पूंजीपतियों का चाटुकार इस तरह की संज्ञा दी जाती है अव्वलन तो वो मार्क्सवादी नजरिए से भी गलत है क्योंकि जो बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं वो कोई उनके चाटुकार नहीं होते हैं वो उनके राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उनके राजनीतिक हितों को पहले से देख सकते हैं और दूरगा भी जो उनके राजनीतिक हित होते से हैं उनकी सेवा करते हैं इस रूप में गांधी जी एक मानवतावादी थे और एक मानवतावादी होने के साथ साथ वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय पूंजीपति वर्ग के एक राजनीतिक प्रतिनिधि भी थे तो इस रूप में बहुत ही अंतरविरोधों से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था और उन अंतरविरोधो के रूप में ही उसका अध्ययन किया जाना चाहिए उनकी राजनीतिक विरासत का अध्ययन और आलोचना की जानी चाहिए न कि उसका कोई अति सरलीकरण करके कोई स्टैम्प या लगा देने वाली ये दे दी हमें आजादी बिना खड़गी बिना ढाल ये गाना कई बार बचता है तो हम शुरुआत अगर यहाँ से करें की ये जो बात है कि की गांधी के नेतृत्व में बिना किसी ज्यादा संघर्ष के बिना खून खराबे के हमें आजादी मिल गई इस बात की असलियत के बारे में आपको बताइए इस, इसको आप किस इस रूप में देखते हैं? जी ये एक गाने के रूप में ही अच्छा है तक से दूर, दूर तक कोई लेना देना नहीं है अगर अच्छा। आजादी के आंदोलन में गांधी के प्रवेश से यानी कि लखनऊ कांग्रेस 1916 में जो हुई कांग्रेस की उस समय से लेकर 31 साल का गांधी से पहले भी बहुत लोग मारे गए आजादी के आंदोलन में लेकिन चूंकि विशिष्ट संदर्भ यहाँ गांधी जी का योगदान और उनके राजनीतिक कर्म की बात हो रही है उनके सक्रिय होने के बाद के 31 साल में अंग्रेजी शासन के भीतर सबसे अधिक लोग मारे गए थे अगर कहा जाए अठारह से 1916 और 1916 से उन्नीस तो कहीं ज्यादा लोग 1916 से उन्नीस के बीच में मारे गए तमाम बगावतें हुई 1921 में तक में जब 1919 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया स्वयं उसमें भी कई हिंसा की घटनाएं घटी जिसमें से एक घटना के बाद उन्होंने जो एक जगह था और व्यवहारिक तौर पर जब वो राजनीति करते थे तो उनका जो व्यवहार था राजनीतिक वो अलग किस्म का था तो इसलिए खट बिना ढाल तो आजादी नहीं मिली बहुत ही खून बाय मतलब नौजवानों का मजदूरों का किसानों का और खुद गांधी जी द्वारा लॉन्च किए गए आंदोलनों में काफी खून बहा है तो ये एक बहुत ही आ, सिंबॉलिक गाने और स्टेटमेंट के तौर पे लोगों को सिखाया बताया जाता है क्योंकि राज्य सत्ता ही चाहती है कि अन्याय के विरुद्ध लोग लड़ें तो वो किसी भी रूप में बल प्रयोग न करें इसलिए राज्य सत्ता का जो सांस्कृतिक एपरेटर्स है फिल्म इंडस्ट्री वो सब इस तरह के हम कह सकते हैं फेबल्स है ये सब ये सारे काल्पनिक गाथाएं हैं की आजादी बिना खट बिना ढाल के मिल गई गांधी जी के दौर में भी और गांधी जी के पहले भी और गांधी जी द्वारा लॉन्च किए गए आंदोलनों में भी और उनसे इतर उनसे स्वायत से लॉन्च किए गए आजादी के आंदोलनों में सभी में बहुत ही खून बहा बहुत हिंसा हुआ तो हम अगर क्रांतिकारी धारा को भी देखें तो क्या गांधी को हमें सिरे से नकारना चाहिए और जो क्रांतिकारी लोग थे जैसा कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और कई सारे लोग हैं जो गांधी से प्रभावित होकर के और कांग्रेस के मूवमेंट से प्रभावित होकर के आजादी आंदोलन में कूदे थे और यहाँ तक कि भगत सिंह ने भी कहा कि शुरुआत में वो आतंक के रास्ते पे आगे बढ़े थे और बाद में वो ये कहते हैं कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते क्रांति की तलवार विचारों की शांत प्रतिज होती है तो क्या इसमें गांधी की भूमिका आप देखते हैं गांधीवादी आंदोलन की भूमिका आप देखते हैं भगत सिंह और क्रांतिकारियों की इस जो उभार के पीछे उनके जुड़ाव के पीछे और उनके जो वैचारिक जो उनकी परिपक्वता है उसमें उस क्रम में इनकी क्या भूमिका थी आपको क्या लगता है जी इसमें दो सवाल हैं पवन साथी जो आपने पूछे हैं एक सवाल यह है कि गांधी के योगदान को या मतलब पूरी तरह उन्हें खारिज करने का नजरिया है तो मार्क्सवादियों का नजरिया किसी भी घटना को उसके दोनों पहलुओं में देखने का होता है और गांधी की पूरी परिघटना को भी के हम दोनों पहलुओं को देखते हैं उनके विचारों को भी वो उन्नीस में हिंद स्वराज लिखते हैं उन्नीस में अपना कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद नेहरू के प्रभावी होने के बाद वो काफी चीजें नेहरू के प्रोग्राम से अपनाते हैं इनफैक्ट नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स का एक चार्टर तैयार किया था 1930 के दशक में जिसे करा, कराची कांग्रेस में गांधी जी ने स्वीकार किया था जिसमें यह भी बात थी कि जो लेबर राइट्स मिलने चाहिए किसानों के कर्ज माफी होनी चाहिए जमींदारों के ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए तो गांधी जी वही जो बातें उन्होंने कही थी उन्नीस में उससे भी मुकरते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन की गर्मी में आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं चलाए बल्कि राष्ट्रीय तो पहलू थे, थे और पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि होने के नाते उसी दायरे के भीतर थे वो किसी भी रूप में क्रांतिकारी राजनीति के प्रतिनिधि नहीं थे लेकिन एक ऐसे समय में जब देश में सामंतवाद और औपनिवेशीकरण की विभिषिका लाद दी गई हो जनता पे उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे राजनीतिक नेताओं की भी एक आंशिक रूप से सकारात्मक भूमिका बनती है और उसी रूप में इन्हीं ऐतिहासिक और व्यक्तिगत सीमाओं के दायरे के भीतर गांधी जी के हम सकारात्मक भी देख सकते हैं नकारात्मक भी देख सकते हैं और उसके पूरे मतलब राजनीतिक विचार के उद्भव और विकास के विभिन्न चरणों पर भी बात कर सकते हैं अगर बात आगे आएगी इसमें तो हम उसपे करेंगे भी जहां भगत सिंह और क्रांतिकारियों की धारा बहरहाल उसमें सुभाष चंद्र बोस को सीधे सीधे तो नहीं डाला जा सकता है वो एक अलग ही तीसरी टेंडेंसी उनको बोला जा सकता है लेकिन जो okay. और क्रांतिकारियों की धारा थी जो जोरित okay. जो तो प्रभावित आंदोलन का ज्यादातर जो क्रांतिकारी क्रांतिकारी आ, बने उनके okay. क्रांतिकारी करियर की शुरुआत वास्तव में असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई थी यूते हैं कि दो तीन आंदोलन थे एक चंपारण सत्याग्रह था उसके बाद फिर एक नील के जमींदारों के खिलाफ गांधी जी का आंदोलन था जिसमें वो अनशन पे बैठ गए तीन चार साल थे जिस समय देश में क्रांतिकारी आंदोलन की विभिन्न धाराएं प्रस्फुटित हो रही थी जिसमें युगान्तर अनुशीलन एच एस आर ए नहीं एच एस आर ए तो बाद में बनता है एच और इस तरह की तमाम धाराएं पैदा हो रही थी जो राष्ट्रवाद के विभिन्न संस्करणों का प्रतिनिधित्व करती थी, एक रिवाइवलिस्ट धारा थी जो कि भारत के गौरवशाली अतीत में ढूंढती थी, थी वो तो गई, लेकिन एक धारा थी जो कि आधुनिक थी और प्रगतिशील थी जो भगत सिंह की धारा थी और वो आगे बढ़ती और भगत सिंह जब आगे आतंक, क्रांतिकारी आतंकवाद से शुरुआत करते हैं और फिर वो क्रांतिकारी आतंकवाद की जरा क्रांति की जगह क्रांतिकारी जनदिशा की तरफ विकसित होने लगते हैं तो इसमें गांधी का योगदान सीधे तौर पर नहीं था आप नकारात्मक योगदान कह सकते हैं जैसे शिक्षा हैं दो प्रकार से मिलती है क्या नहीं करना चाहिए इसको देखकर भी शिक्षा मिलती है कई बार लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों का अपना जो क्रांतिकारी अनुभव था आ, मुझे ऐसा लगता है कि अंत में इस नतीजे पे पहुंचना की क्रांति बम पिस्तौल से नहीं आती है बल्कि तलवार विचारों की शांत पर तेज होती है ये एक मेटाफर है जिसका मतलब यह है कि जब जनता संगठित होकर एक विचार को अपनाकर बल प्रयोग करती है तो वो क्रांतिकारी हिंसा है और अगर जनता पर भरोसा न करके बंदूकों और बमों पर भरोसा करके कुछ बहादुर लोग झुंड में एकजुट होकर कोई बदलाव लाना चाहे तो वो क्रांतिकारी आतंकवाद है और इन दोनों में फर्क भगत सिंह ने और उनके साथियों ने अपनी आंदोलन की शिक्षा से ज्यादा किया गांधी के प्रभाव का मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कोई रोल था हम्म हम्म हाँ, हाँ।, हाँ जबकि बात अभी आई है अभिनव तो हम ये इस पर भी चर्चा करते चले कि अहिंसा के सिद्धांत पर गांधी और भगत सिंह के बीच जो मध्य थे उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो फिर हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे जी देखिए मुझे लगता है कि जो बम का दर्शन लेख में भगत सिंह आलोचना पेश करते हैं वो आलोचना हाँ। एक बहुत ही सटीक आलोचना है हिंसा और अहिंसा के को लेकर गांधी का जो नजरिया था जैसे हिंद स्वराज में ही कहते हैं की 1909 में जो कि उन्होंने लिखा उसी में वो कहते हैं कि हिंसा के रास्ते को कतई नहीं अपनाना है बल्कि जिस और उस पैसिव रेजिस्टेंस में पहले मैं अंग्रेजी में बोल दे रहा हूँ उनको उन्होंने लिखा था ऑब्जर्व परफेक्ट चेस्टी एडॉप्ट पावर्टी फॉलो ट्रूथ कल्टिवेट फियरलेसनेस लेकिन यानी कि सबसे पहले हम चेस्टिटी यानी कि ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे गरीबी को अपनाएंगे सत्य को अपनाएंगे और एक निडर प्रवृत्ति को अपनाएंगे और ये सब करके हम एक पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि एक निष्क्रिय किस्म का प्रतिरोध करेंगे जिसमें किसी भी रूप में बल प्रयोग की कोई भूमिका नहीं होगी किसी भी रूप में हालांकि इस चीज को वो सैद्धांतिक तौर पर अंत तक मानते रहे लेकिन यह भी था कि गांधी जी के इस पूरे सिद्धांत में भयंकर अंतरविरोध थे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और तब भी गांधी जी ने मतलब जो एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर था उसकी वफादार प्रजा के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सत्ता का साथ देने के लिए हर प्रयास का समर्थन किया और द्वितीय विश्व युद्ध था तो उसमें भी कुछ शर्तों के साथ मुख्य शर्त ये थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा उस शर्त के साथ द्वितीय के प्रयासों में मदद करने की की बात को पूरी तरीके से गांधी स्वीकार करते थे तो इसलिए जब इस प्रकार हिंसा हो जैसे राज्य सत्ता जब हिंसा करे तो उसके प्रति गांधी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अंधे हैं वो उनको दिखती नहीं है लेकिन जहां जनता संगठित तौर पर अन्याय के खिलाफ हिंसा करती है उस पर गांधी जी का एक कह सकते हैं आप है है लेकिन उसमें भी फिर एक को दो में बांट के देखें तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी जिसमें हिंसात्मक हुआ आंदोलन लेकिन गांधी जी ने उस समय उस पर लगाम लगाने या उसे रोकने की कोशिश नहीं की कुछ जगह शायद कुछ शाब्दिक निंदा के प्रस्ताव वगैरह किए लेकिन उनको रोकने के लिए जैसे आंदोलन तो वापिस ही ले लिया था लेकिन 1942 तक भारतीय पूंजीपति वर्ग की आर्थिक शक्तिमत्ता और उसकी राजनीतिक शक्तिमत्ता इतनी बढ़ चुकी थी कि अब, अब उसकी जो रा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो चाहत थी एक पूंजीपति वर्ग के तौर पर उसके तौर पर अब इसको रोकने की जरूरत नहीं थी फले ही वहां हिंसा हो रही हो तो सैद्धांतिक तौर तो पे अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए राजनीतिक व्यवहारिक जब मंजिल आती है तो गांधी जी के व्यवहार में काफी आते हैं तो जब हम आगे बढ़े जैसा कि आलोचना होती है उनकी हम उस पर एक नजर डालें तो जो उनके बहुत सारे प्रयोग थे पूरा का पूरा गांधीवाद जो तर्क और वैज्ञानिकता की कसौटी पर अगर हम देखें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी देखिए मुझे लगता है की गांधी जी का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण था वो बहुत तार्किक आधुनिक या विज्ञान के कसौटियों पे तो खरा नहीं उतर सकता मिसाल के ऊपर पर जो उनकी सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है हिंदू स्वराज इसमें उन्होंने कहा कि हमको पश्चिमी समाज के जो बुरी चीजें हैं उनसे बचना है और आपको चाहम के बहुत ताज्जुब होगा कि वो कहते हैं कि जो दो चीजें जिनसे हमें बचना है वो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जिसमें वो बोलते हैं कि जो संसदे हैं वो रियल एम्बुलेंस ऑफ फ्लेवरी गुलामी की वास्तविक निशाना या उसका प्रतीक है एक तरीके से और दूसरे वो जिस चीज का विरोध करते हैं वो है कि स्त्रियों को घर के बाहर रोजगार उनको नहीं मिलना चाहिए बुराई है बहुत बड़ा और अगर इसको हमने भारत में इसकी आज्ञा दी तो आगे जिस प्रकार पश्चिम में वोट के अधिकार के लिए स्त्रियों का आंदोलन हुआ वैसा आंदोलन भारत में भी खड़ा होगा और तीसरी चीज जो बुरी चीज है वो है मॉडर्न इंडस्ट्री जो मशीनरी को वो एकदम गलत मानते थे कि मशीनरी नहीं होनी चाहिए और मशीनरी से बहुत आत्मनिर्भर तो ग्राम, ग्राम समुदाय का एक महिमा मंडन था उसमें जो की कि किसी भी रूप में वैज्ञानिक नहीं था समाज उस मंजिल से बहुत आगे आ चुका था समाज की जो आबादी थी समाज की जो चेतना थी समाज में जो जरूरतें थी उसकी एक सेल्फ सफिशियंट विलेज इकोनमी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता था किसी भी रूप में और mm. तो व्यवहार में तब तक नहीं उतरे थे जब तक उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था तब तो वो साउथ अफ्रीका में थे जब वो वास्तव में राजनीतिक व्यवहार में आए तो उनको समझ में आया कि ये सारी चीजें वास्तव में व्यवहार में अमल में नहीं आ सकती उसमें बाद में आता हूँ किस तरीके से गांधी जी अंतरविरोधों को समेटने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें भी हिंद स्वराज में भी वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी चाइल्ड मैरिज बाल विवाह अस्पृश्यता और पॉलीएंड्री कि स्त्रियों का कई पुरुषों से शादी करना ये कुछ की, गौर की उन्होंने का नाम नहीं लिया है पे। पे उन्होंने बाल विवाह की बात की थी और स्त्रियों के बहु बहुविवाह की बात की थी तो उन्होंने गलत ठहराया और कास्ट सिस्टम को इनडायरेक्टली एक तरीके से उसने बड़ाई की थी कि ये उनके ही शब्द है ये उन्होंने कहा था कि ये एक फिक्स्ड पेशा देके सभी को प्रतिस्पर्धा को रोक देता है और प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए समाज में प्रतिस्पर्धा से दिक्कतें होंगी तो इस तरीके से आप अगर हिंदू स्वराज को देखें तो बहुत ही अतार्किक बहुत ही अवैज्ञानिक बहुत ही पुनरुत्थानवादी और यहां तक कि वो कहते हैं कि कंपलसरी एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है और उनके शब्द हैं मुल्ला दस्तूर व ब्राह्मण द्वारा दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर्याप्त है यानी कि वो सेक्युलर एजुकेशन तक की बात हिंदू स्वराज में नहीं करते हैं उसके बाद वो हिंदुस्तान आते हैं और कहा जाए कि उन हमेशा जैसा कि तो तो हिंद स्वराज की इन कई चीजों को छोड़ा और उन्नीस सौ चौबीस में उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नाम की एक चीज फार्मुलेट की सूत्रबद्ध किया लिखा उसको उन्होंने जिसमें उसने पहली बार कुछ कुछ अब आ, प्रोग्रेसिव बातें करना शुरू किया जैसे कि okay. की और इस पे वो प्रैक्टिकली अमल तुरंत शुरू कर चुके थे जैसे हिंदू मुसलमान एकता पे वो सुदृढ़ रहे हमेशा अपने okay. आप एक तरफ सनातनी हिंदू कहते थे लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम एकता पे सुदृढ़ रहे यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक मुसलमानों के मुद्दे पे हुई थी खिलाफत के उसपे ओटोमान टर्की का जो एक अधिकार था उसके एक तरीके से समर्थन में मुसलमानों के उसके समर्थन में हुई थी उसी तरीके से उसमें उन्होंने कुछ कुछ चीजें अब यहाँ पर वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाते हैं उन्नीस में जिसमें वो कहते हैं कि जमींदारों को काश्तकारों और खेतीहर मजदूरों तथा जो उद्योगपति हैं उन्हें मजदूरों के आ, गार्जियन के रूप में पेश आना चाहिए अभिभावक के रूप में पेश आना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए उनके वो वास्तव में ट्रस्टी है इस सारी चीजों का तो वो अपना वर्ग सहयोग का सिद्धांत देते हैं प्रैक्टिस में कुछ होना नहीं था क्योंकि जमींदार तो उतरना नहीं था लेकिन उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बुनियादी तौर पर यही था कि जो समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा था उस वर्ग संघर्ष को कंटेन करने के लिए एक वर्ग सहयोगवाद की थियरी उन्होंने दी लेकिन इसमें कुछ कुछ सेक्युलरिज्म की बातें कुछ हिंदू मुसलमान एकता की बात है और पहली बार अनटचेबिलिटी के खिलाफ खुल के लिखा कि अस्पृश्यता एक मतलब कलंक है और इससे जैसी बातें वो कर रहे थे पहले भी लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में पहली बार उन्होंने खिल खुल के इसके बारे में लिखा उसके hmm. बाद फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस का दौर आता है जिस समय तक नेहरू एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बन चुके थे स्वतंत्रता की लड़ाई में और उनके ऊपर सभी जानते हैं कि सोवियत क्रांति का समाजवाद के सिद्धांतों का एक असर था ये किसी भी रूप में समाजवादी नहीं थे या मार्क्सवादी नहीं थे लेकिन उसका असर था उससे प्रभावित थे और एक उन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया जिसको उन्होंने फंडामेंटल राइट पे बुनियादी अधिकारों पर मसौदा प्रस्ताव कहा इस प्रस्ताव को खुद गांधी ने समर्थन दिया कराची के जो कांग्रेस हुई मार्च उन्नीस में जिसमें बहुत बातें कही गई थी जैसे ये कहा गया था इंडस्ट्रीज है कुंजी मालिकाना होना चाहिए, सारे किसानों के हो जाने चाहिए त, रे, जो रेंट लिया जाता है किसानों से उसकी दर कम की जानी चाहिए जो जमीनदार है उनपे अतिरिक्त कर लगाए जाने चाहिए उद्योगपतियों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मजदूरों के श्रम अधिकार उन्हें मिले और इन चीजों पर काफी मतलब उनको समर्थन करना पड़ा जिसमें बाद में खुद तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की कहा जाए वफादारी जीतने की कीमत अदा करनी पड़ी गांधी को क्योंकि नेहरू को इग्नोर नहीं किया जा सकता था लेकिन बाद में अलग से गांधी ने जमींदारों के साथ बैठक करके ये भी कहा कि आपके हितों पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगा तो एक तरीके से मतलब वो हमेशा जो आंदोलन के दबाव में जहां तक उनको प्रगतिशील होना पड़ता था और उनके खुद जो पुनरुत्थानवादी विचार थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी में उनकी एक किस्म से धार्मिक आस्था थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी रूप में उसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार पे तो इसलिए इन उनों के बीच वो झूलते रहते थे उनका जो हमें लगता है जो सबसे प्रोग्रेसिव लेगेसी अगर कहा जा सकता है तो वो ये कहा जा सकता है कि भाई जो उन्होंने क्योंकि उन्नीस के दशक में वो स्त्रियों और पुरुषों के बराबरी की भी थोड़ी बहुत बात करने लग गए थे हम मार्क्सवादी या वैज्ञानिक सेंस में नहीं लेकिन ये मानने लगे थे कि उनको भी बाहर निकलने का रोजगार करने का आंदोलन में शिरकत करने का अधिकार है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनको मारा पीटा नहीं जाना चाहिए वायलेंस नहीं होना चाहिए उनके खिलाफ ये सारी बातें वो कहने लग गए थे उन्नीस के दशक के उत्तरार्ध में और उन्नीस के दशक के पूर्वार्ध में और इसके बाद ये भी कह रहे थे कि भाई जो यूनिटी मुस्लिम हिंदू की है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यहाँ तक के पाकिस्तान को मुआवजा पचपन करोड़ रुपए का मिले पार्टीशन के बाद इसी मुद्दे पे वो बैठे ही थे अनशन पे जिसकी कीमत भी खैर एक तरीके से चुकाई अपनी जान देकर तो कंसेप्ट भी कोई वैज्ञानिक कंसेप्ट नहीं था वो सर्वधर्म अनुभाव का कंसेप्ट था जबकि सेक्युलरिज्म का जो वैज्ञानिक कंसेप्ट है वो ये है कि राज्य सत्ता और सामाजिक जीवन इसमें धर्म का पूर्ण बिलगाव ये क्लासिकल आइडिया है सेक्युलरिज्म का वैज्ञानिक है का ये गांधी का गांधी विचार नहीं था उनका बराबर, सामाजिक साथ साथ का कार्यक्रम भी एक यूटोपिया था तो वो अंतरविरोध के सिद्धांत को नहीं समझते थे और इसलिए सहयोग मानवतावाद तो वो एक तरफ कुछ बुर्जवा मानवतावाद के प्रगतिशील तत्व उनमें थे वही उनमें हिंदू पुनरुत्थानवाद के रिग्रेसिव तत्व भी थे प्रतिगामी तत्व भी थे और गांधी हमेशा अलग अलग मौकों पे में रहते हैं। कहीं पर उन पे के कुछ हाँ दिखते हैं तो किसी और मौके पर हाँ लेकिन इस रूप में मुझे लगता है की एक संतुलित मूल्यांकन उनका किया जा सकता और किया जाना चाहिए हाँ हमने कुछ कुछ बात की अभिनव उनके आर्थिक मॉडल के बारे में और तो कई बार अभी हमने कुछ और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की इस बारे में तो उनका ये मानना था कि ये जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात और जो अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण की बात है वो एक रणनीतिक रूप से लेके चल रहे थे और धीरे धीरे चीजों को वो बदलना चाहते थे क्योंकि देश उसके लिए सांस्कृतिक रूप से और भौतिक रूप से तैयार नहीं था तो उस समय वो जमीनों के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का संपत्ति के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का वो समय नहीं था और वो हो सकता है संभावना थी कि वो बाद में उसी में काम करते और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उसी के लिए उन्होंने दिया था और ग्राम स्वराज की परिकल्पना उन्होंने इसीलिए उन को प्रैक्टिकली हैंडल करे और वो चीजें धीरे धीरे जाए तो इस बारे में क्या आपको नहीं लगता की वो उनकी प्रैक्टिस नहीं थी वो वो क्या था देखिये सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है मेरे विचार में यहाँ समझनी चाहिए गांधी जी का निजी संपत्ति में एक पूर्ण आस्था थी यही से सारी चीजें निकलती हैं। निजी संपत्ति के विचार पे वो पूरी तरह अडिग थे और उसका वो जस्टिफिकेशन इनका एकदम बिल्कुल स्पष्ट था उसमें कोई मतलब कहीं पर भी गांधी में कोई बहुस्वरियता नहीं है बहुत ही एक स्वर में इस बात को स्पष्ट करते हैं इसलिए बात ये नहीं थी कि उन्होंने क्या किया होता क्योंकि प्रत्यक्षात्मक इतिहास तो कोई लिख नहीं सकता की अगर वो जीवित रहे होते तो उन्होंने क्या किया होता लेकिन आपको भी अगर कुछ प्रोजेक्शन बनाना भी हो कि उन्होंने क्या किया होता तो वो किसी के के मन आधार पर नहीं बन कि सकता है कि गांधी जी ने ऐसा किया होता गांधी जी क्या किया होता इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रोजेक्शन भी आ, किसी को बनाना है तो उसको यह देखना होगा कि वो उन्नीस से उन्नीस तक उनकी विचार यात्रा क्या थी ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक उनके विचारों में विकास और एक कहा जाए कि परिवर्तन का तत्व देखा जा सकता है एक ही विचार पे उन्नीस सौ नौ के हिंदू स्वराज 1924 के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम 1931 में कराची कांग्रेस में नेहरू के फंडामेंटल राइट्स के प्रस्ताव का समर्थन उन्नीस में जो है वो कांग्रेस के प्रोविंशियल गवर्नमेंट का समर्थन हालांकि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे तब तक उसके लेकिन कांग्रेस के जो प्रांतीय सरकारें थी उनका समर्थन और उन्नीस में भारत छोड़ आंदोलन उनके विचार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं कुछ चीजें बनी रहती हैं कुछ चीजें बदलती हैं अब यहाँ पर यह देखना हो क्या बदलता है और क्या बना रहता है तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मॉडल उनका उनके आर्थिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है कि ग्राम स्वराज्य वहां पर जो सत्ता जो है वो विकेंद्रित रहेगी वो जो है सब सही मायने में लोग अपना सीधे सीधे प्रतिनिधि चुनेंगे और ग्राम स्वराज्य लेकिन उसमें भी मतलब आप कह सकते हैं कि एक यूटोपियाई मॉडल ही था गांधी जी वैसे कहा जाए तो एक केंद्रीकृत राज्य सत्ता के ही समर्थन में होते अगर वो जीवित रहते हैं अगर कोई प्रोजेक्शन बनाना है क्योंकि आजादी के तुरंत बाद का दौर भी ऐसा था जिसमें भारतीय पूंजीपति वर्ग को एक केंद्रीकृत सत्ता की जरूरत थी और उस केंद्रीय सत्ता के लिए प्रयास करने वाले प्रमुख व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे तो गांधी तो सत्ता की जरूरतों को समझ जाते समझा, समझा जा आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय की तरफ और करघा और रह जा सकते ये उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से सीखा जाना हालांकि ओपनली कभी इस पर कुछ कहा नहीं लेकिन उसको समझ गए वो उद्योगपतियों से वो डायलॉग में उतरे जमींदारों से डायलॉग में उतरे तो राजनीतिक व्यवहार में वो एक प्रेगमेटिस्ट थे व्यवहारवादी थे मतलब सही मायने में में में मैं मैं अभी सेंस सेंस नहीं कह रहा जैसे अंबेडकर व्यवहारवादी थे वैसे गांधी नहीं थे लेकिन गांधी एक मतलब प्रैक्टिकल सेंस में बात करें रोजमर्रा के शब्दों में तो वो एक व्यवहारवादी थे प्रेग्मेटिस्ट थे तो इसमें उनका राजनीतिक व्यवहार उनके सिद्धांत के साथ हमेशा हाथ मिलाकर नहीं चलता है बहुत जगह अलग होके जाता है वो लेकिन ये सारी विकेंद्रीकरण की चाहे उनकी जो सैद्धांतिक योजना हो राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की या आर्थिक जो उनका ग्राम स्वराज्य प्लस ट्रस्टीशिप यही गांधी का इकोनॉमिक प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय प्लस ट्रस्टीशिप उद्योग के क्षेत्र में तो ये भी एक यूटोपीआई आइडिया है ऐसा कोई वर्ग सहयोग हो ही नहीं सकता कभी हुआ भी नहीं तो कुल मिलाकर उसको यूटोपीआई ही कह सकते हैं और वो यूटोपीआई भी किसी समाजवादी सेंस में नहीं है वो पूंजीवादी सेंस में ही यूटोपीआई है उसी दायरे में यू होती है जी ये बात कही जाती है जैसा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई तो उसमें ये बात अभी नो निकल के आई कि जो मार्क्सवादी हम थोड़ा तो सा चर्चा से थोड़ा अलग जा रहे हैं आ, लेकिन ये भी जरूरी है इस संदर्भ में कि जो मार्क्सवादियों का जो आर्थिक ढांचा है जैसे कि गांधी जो है आजादी के पहले ही क्रमबद्ध रूप से आर्थिक ढांचे को बदलने की बात करते थे या सोचते थे भले वो वैज्ञानिक हो या और उसको कहा जाए लेकिन इस संदर्भ में बात ये भी आई कि मार्क्सवादी भी समाजवादी भी इंडस्ट्राइजेशन की बात करते हैं सत्ता के केंद्रीकरण की बात करते हैं जबकि साम्यवाद में विकेंद्रीकरण की बात भी होती है और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि राज्य सत्ता जो है शोषण का तंत्र होती है तो इस बारे में एक जो भ्रम बना हुआ है कि मार्क्सवादी इसमें क्या सोचते हैं किस तरह से आर्थिक ढांचा बनना चाहिए और उसकी प्रक्रिया क्या होगी और वो क्या स्टेज होगी जिसपे ये काम होना चाहिए इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल पाए तो देखिये मार्क्सवादियों का समाज के अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होता है अगर समाज सामंतवाद की मंजिल में है जहां पर जो तमाम दस्तकार हैं, तमाम कारीगर हैं जो किसान हैं, उनकी राजनीतिक मुक्ति नहीं हुई है उन्हें निजी संपत्ति का भी ढंग से अधिकार नहीं है उन्हें फ्री ट्रेड का राइट नहीं है अपने माल का वितरण करने या अपने माल को बेचने विपणन करने का हक नहीं है तो वहां पर मार्क्सवादी भी कहते हैं कि अगर देश गुलाम है या सामंती मंजिल में है तो पहला कदम होगा कि भूमि सुधार किए जाए राजनीतिक नागरिक अधिकार दिए जाए और सामंतों की सत्ता उखाड़ के फेंकी जाए और मजदूरों और किसानों को एकजुट होकर अपनी जॉइंट डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप शब्द से बहुत कंफ्यूजन होता है डिक्टेटरशिप का मतलब हिटलर वाली तानाशाही मार्क्सवादियों के लिए कभी नहीं होता है डिक्टेटरशिप जब वो कहते हैं तो इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप की बात नहीं करते क्लास डिक्टेटरशिप की बात करते हैं मार्क्सवादी और वो मानते हैं कि पूंजीवादी समाज में भी एक वर्ग की तानाशाही ही है कहने के लिए जनवाद है लेकिन एक वर्ग की तानाशाही है उस वर्ग के लिए जनवाद है लेकिन मेहनत कश के लिए वास्तव में ये एक तानाशाही है औपचारिक रूप से जनवाद है तो इस रूप में अधिनयकत्व या डिक्टेटरशिप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि अगर सामंतवाद की मंदिर है तो निश्चित तौर पर पहले जनवादी क्रांति करनी होगी पूंजीवादी भूमि सुधार करने होंगे यानी की अलग अलग किसानों को उनके जमीन के टुकड़े देने पड़ेंगे उसका मालिकाना देना पड़ेगा या फिर जमीन का राष्ट्रीयकरण करके उसका भोगाधिकार उन्हें देना होगा और एक जनवादी सत्ता का स्थापित करनी होगी वो जनवादी सत्ता मजदूरों किसानों की तानाशाही ही होगी बुनियादी तौर पे और जब ये मंदिल पूरी हो जाए तो ही पूंजीवाद की मंदिर में जब ये पूंजीवादी चरण पूरा हो जाए तो ही हम समाजवादी क्रांति कर सकते हैं जिसमें मजदूर वर्ग अपनी सत्ता को कायम करता है तो अब ये मार्क्सवादियों के उसको बहुत संक्षेप में समझा पाना यहाँ पर मुश्किल लेकिन कुछ ही बिंदु में मैं सरल रूप में स्पष्ट करना चाहूंगा मार्क्सवादी जिस समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उस समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सारे खेत खलिहान जो किसान समुदाय है उनकी साझी संपत्ति होना चाहिए तीन रूप में साझी संपत्ति स्थापित की जानी चाहिए सहकारी खेत सामूहिक खेत और राजकीय खेत राजकीय खेत में जो कि सीधे सरकार के नियंत्रण में रहते हैं सामूहिक खेत हुए जो की कि किसान अपने कलेक्टिव बना के उस पर साझी खेती करते हैं और सहकारी खेत हुए लेबर जिनको कहते हैं, और लेबर जिन वो खेती करते हैं वे सारे उपकरण उनको साझा तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जिसकी जितनी बड़ी जमीन होती है के भीतर उसके अनुसार उसे लाभांश मिलता है इन तीन मंजिलों से होकर वो खेती में आ, कहा जाए कि आ, आ, निजी स्वामित्व के खात्मे की बात करते हैं इसके साथ साथ उद्योग में और आ, जो खान खदान है उनमें सीधे मजदूरों का नियंत्रण कायम करने की बात करते हैं तो इसमें केंद्रीकरण का एक तत्व यह है कि पूरे देश की आर्थिक प्लानिंग वो केंद्रीकृत होती है लेकिन एक केंद्रीकरण भी होता है क्योंकि हर खान खदान हर उद्योग हर कलेक्टिव में जो श्रमिक वर्ग होता है वो स्वयं अपने संगठन में बंधा होता है और वो संगठन मिलकर तय करता है तमाम अन्य संगठनों के साथ की क्या पैदा किया जाए कैसे पैदा किया जाए और उसका वितरण कैसे हो तो एक इसमें केंद्रीकरण का तत्व ये है कि एक मजदूर समुदाय एक कारखाने का उस पर कब्जा कर लिया ये समाजवाद नहीं है मजदूर वर्ग एक वर्ग के तौर पर राष्ट्रीय पैमाने पे समूचे खानों खदानों उद्योगों बैंकों और खेतों खलिहानों का सामूहिक मालिक बनता है लेकिन स्वयं मजदूर समुदाय भी अपने पंचायतों में बटा होता है जैसे रूस में जो सोवियत थी या वो फैक्ट्री कमेटियों में बटा होता है वो पेजेंट कलेक्टिव्स में बटा होता है और वो सारे कलेक्टिव वर्कर्स कमेटीज फैक्ट्री कमेटीज सोवियतें पंचायतें और लैंड कमेटी आपस में मंत्रणा करके तय करती हैं कि भाई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कपड़े की जरूरत कितनी है अनाज की जरूरत कितनी है धातुओं की जरूरत कितनी है वगैरह वगैरह सभी वस्तुओं की और वो मिलकर तय करते हैं कि क्या पैदा किया जाए कैसे पैदा किया जाए तो ये केंद्रीकरण भी है लेकिन ये सबसे जनवादी है क्योंकि जो पैदा कर रहे हैं वो मिल राष्ट्रीय पैमाने पर एक आर्थिक योजना के तहत मिलकर राष्ट्रीय पैमाने पर तय करते हैं कि उत्पादन और उसका वितरण किस प्रकार हो साम्यवाद में तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात नहीं होती है क्योंकि साम्यवाद में सत्ता होती ही नहीं है वर्गविहीन समाज में सत्ता की जरूरत ही नहीं होती है कई बार लोग समाजवाद और साम्यवाद को कंफ्यूज कर जाते हैं समाजवाद संक्रमण मंजिल है जिसमें मजदूर वर्ग पहले समूचे उत्पादन के ढांचे पर उत्पादन के साधनों पर राजकाज और मालिका राजकाज के पूरे ढांचे पर समाज के पूरे ढांचे पर अपने राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व को कायम करता है और एक ऐसा वर्ग है जो वर्ग संघर्ष के जरिए अपने वर्ग के अधिनायकत्व के जरिए सभी वर्गों को खत्म करना अपने आप को भी खत्म कर लेना यह उसका अंतिम मकसद है और इस तरीके से एक यूनिवर्सल क्लास की भूमिका हमेशा सरहारा वर्ग ही निभा सकता है क्योंकि वही एक वर्ग है जो पादन के साधनों से पूर्ण रूप से वंचित हो चुका है एक ऐसा वर्ग ही वर्ग समापन की राजनीतिक परियोजना को अंजाम दे सकता है तो वो परियोजना जो परिणत होती है जिस मंजिल में उसे हम साम्यवाद कहते हैं जिसमें की वर्ग समाप्त हो जाते हैं और राज्य सत्ता चूंकि एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गो के दमन शोषण और उत्पीड़न का उपकरण ही होती है इसलिए राज्य सत्ता की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है वो मंदिल कैसी होगी इसको जानने के लिए कई बहुत अच्छे छोटे छोटे पीसेस हैं क्योंकि हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि ऐसी भी कोई मंजिल हो सकती है क्योंकि सदियों सदियों और पीढ़ी दर पीढ़ी क्लास सोसाइटी में ट्रेन होने के बाद शिक्षित प्रशिक्षित होने के बाद पूरी सामाजिक मनोविज्ञान ऐसा बनता है जिसके लिए अगर वैज्ञानिक तरीके से न सोचे तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निजी संपत्ति न हो ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्ग न हो और लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और जरूरत के मुताबिक प्राप्त करें लेकिन ऐसा होता भी है परिवार के भीतर कहने के लिए आइडियल फैमिली अगर किसी कल्पना की जाए हालांकि फैमिली भी एक वर्ग आ, समाज का स्ट्रक्चर बन जाती है लेकिन एक आइडियल फैमिली में सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं हालांकि ये बहुत अच्छा रूपक नहीं है लेकिन फिर भी Uh, किसी को बिल्कुल सरल तरीके से समझाने के लिए एटलीस्ट कि उसको लीप ऑफ फेथ ले सके एक आस्था की छलांग लगा के एक बार इमेजिन कर सके कि समाजवादी hmm. समाज कोई uh, यूटोपियाई कल्पना नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक परियोजना है और एक वैज्ञानिक परियोजना के तौर पर तो उसको समझ पाए बहरा hmm. लेकिन हाँ जो आपने पूछा सवाल उसके अंतिम उसके तौर पर बॉटम लाइन के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि समाजवाद में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मुख्य सवाल नहीं होता है केंद्रीकरण भी एक रूप में होता है और विकेंद्रीकरण भी होता है विकेंद्रीकरण के जरिए ही केंद्रीकरण होता है और केंद्रीकरण के जरिए ही विकेंद्रीकरण होता है एक द्वंद्वात्मक स्थिति होती है और जो साम्यवाद की का जहां तक सवाल है, वहां पर तो राज्य सत्ता के विकेंद्रीकरण का सवाल ही नहीं है जिसको कि लोग स्वतः स्पूर्त रूप से संगठित होकर समाज की सभी जरूरतों का उत्पादन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका स्वतःफूर्त रूप से वितरण करते हैं तो अभिनव अभी हमने व्यापक रूप में बहुत सारे पहलुओं पर बात की तो इस पर हम जो अभी वर्तमान दौर में अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता जो आपने शुरू में उसका जिक्र किया भी था ये तमाम सारी चीजें हैं ये तमाम सारे विरोधाभास हैं तमाम सारी अवैज्ञानिकता है अतार्किकता है तो फिर क्या कारण आपको लगता है कि गांधी कितने प्रासंगिक बताए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो कहीं न कहीं जो मुझे लगता है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अभी भी ये आपको लगता है कि अहिंसा का जो सिद्धांत है इसके पीछे जो पूरा का पूरा पूंजीवादी तबका है साम्राज्यवादी तबका है वो क्या गांधी को एक ढाल के रूप में देख रहा है इसलिए गांधी को प्रमोट कर रहा है या कोई और कारण है जी आपने कारण लगभग लगभग नब्बे प्रतिशत सही कारण आपने स्वयं बताया की वास्तव में देखिए सत्ता वर्ग हमेशा किसी भी ऐसे राजनीतिक अपने प्रतिनिधि को सबसे आगे करना चाहता है जो जनता को निशस्त्र करती है Okay. किसी रूप में अंबेडकर को भी सत्ता वर्ग ने आगे किया अंबेडकर का भी मानना था कि राज्य सत्ता जो है वो सबसे तार्किक अभिकर्ता होती है और किसी भी रूप में जनता की ओर से संगठित तौर पर भी कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए ये उनका सिद्धांत था बाकायदा कि जनता संगठित होकर यदि बल प्रयोग करती है तो वो गलत है लेकिन अगर राज्य सत्ता बल प्रयोग करती है तो उसके प्रति एक ब्लाइंडनेस दिखती है अम्बेडकर में भी इसीलिए अम्बेडकर को भी पूरी दुनिया में आज जो है पूंजीपति वर्ग बहुत आगे कर रहा है इसका अंबेडकर मतलब या गांधी पूंजीपति वर्ग के चाटुकार या दलाल ये सब तो शब्दावली ही मुझे देखिए जाति तौर पे बड़ी गैर राजनीतिक और बहुत ही मूर्खतापूर्ण शब्दावली लगती है दलाल था चाटुकार था ये लोग पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि थे और इस तरह के विश्लेषणों में उनके विश्लेषण को ठूसना विश्लेषण के साथ दुराचार और अगर उनके राजनीतिक विरासत का विश्लेषण वैज्ञानिक तौर पर न किया जाए तो इसी किस्म के चीजों में लोग डिग्रेड कर जाते हैं कि इस तरह के लेबल चपा करने अंबेडकर ने अपने सरोकार थे गांधी के अपने सरोकार थे लेकिन दोनों में एक चीज जो साझा थी जिसकी वजह से आज न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का शासक वर्ग इनके विचारों को बहुत प्रमोट करता है हाईलाइट करता है इनके कलेक्टेड वर्क बार बार छापे जाते हैं अनुवाद होते हैं भगत सिंह के तो नहीं होते भगत सिंह गहरे विचारक और चिंतक थे लेकिन उनका है लेकिन इनका होता है उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसा सिद्धांत जो जनता को निशस्त्र करे उसे बल प्रयोग के सैद्धांतिक अधिकार से भी वंचित करे और उसके वैधीकरण को पूरी तरह खारिज कर दे कि जनता कभी भी संगठित होकर यदि बल प्रयोग करती है अपने शोषण करने वाले अपने उत्पीड़न करने वालों को तो वो गलत है और ऐसा कोई भी सिद्धांत जो ऐसा कहता हो वो शासक वर्ग के लिए बहुत दूरगामी प्रभावल खड़ा कर दिया जाता है, है।, है। जा योग्य मॉडल के तौर पर पे पेश किया जाता है उसके लिए फिल्में बनती है चाहे वो मुन्ना लगे रहो मुन्ना भाई हो या तमाम चीजें तो इस रूप में हमें लगता है कि निश्चित तौर पर एक पहलू तो यह है ही और यही प्रमुख पहलू है कि शासक वर्ग के हितों के उनकी विचारधारा और राजनीति सेवा करती है पूंजीपति वर्ग की इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्तिगत तौर पे बेईमान दलाल ये होना जरूरी नहीं है आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ व्यक्तिगत तौर पे मानवतावादी होते हुए आप अस्पृश्यता तो का विरोध करते हुए जाति प्रथा का विरोध करते हुए तमाम सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हुए अंतता आपकी विचारधारा और राजनीति और आपका कार्यक्रम वो हो सकता है पूंजीपति वर्ग के हितों की ही करता और अम्बेडकर और गांधी के बारे में यही बात कही जा सकती है हालांकि उन दोनों बिल्कुल अलग किस्म uh, किस्म कि के व्यक्तित्व हैं अलग की उनकी राजनीति थी लेकिन तो इस तौर पर उनको प्रमोट किए जाने का सीधा रीजन इस बल्कि कहा जाए कि इस सवाल के जवाब में हमेशा हमें ये एक दूसरा सवाल रख देना चाहिए क्योंकि कई बार प्रति प्रश्न ज्यादा अच्छे उत्तर होते हैं जब कोई पूछे की गांधी और अम्बेडकर को आज पूरी दुनिया में क्यों इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान सरकारें यूनिवर्सिटीज क्यों कर रही हैं तो हमें पूछना चाहिए कहना चाहिए ठीक उसी कारण की वजह से जिस वजह से कि वो भगत सिंह के विचारों को नहीं प्रमोट कर रही हैं ये प्रतिप्रश्न प्रश्न अपने आप में कहा जाए कि इस सवाल का उत्तर दे देता है जो आपने खुद ही कहा भी अपनी बात तो अभिनव बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई बहुत सारे विषयों पे हमने चर्चा की अंत में आप अगर गांधी जी की जयंती 150वीं जयंती के अवसर पर कुछ बातें छूट गई हो वो आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि गांधी व्यक्तिगत तौर पर एक मानवतावादी थे लेकिन उनमें पुनरुत्थानवाद का भी तत्व था और इस दो ध्रुवों के बीच में वो हमेशा पेंडुलम की तरह झूठते रहे कभी कोई पहलू हावी रहा तो कभी कोई पहलू हावी रहा लेकिन ये दोलन भी उनका पूंजीपति वर्ग के एक प्रतिनिधि के तौर पर ही था और पूंजीपति वर्ग के हितों के दायरों में रहते हुए आंदोलन के दौरान पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों के भी कुछ सकारात्मक प्रकट होते हैं लाजमी सी बात है तो मिसाल के तौर पर तो उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से अपने एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और किसी भी रूप में वहां पर एक सेटलर कॉलोनी बनाना ये एक अन्याय है फिलिस्तीन की जनता के साथ और फिलिस्तीन की जनता का बहुत ही समर्थन किया था तो ये उनका एक पॉजिटिव है हिंदू मुस्लिम एकता का उनका अपने एक मॉडल था जिसे आप विचारधारात्मक तौर पे असहमति निश्चित तौर पे रख सकते हैं और रखनी ही चाहिए क्योंकि सर्वधर्म संभाव अंतता धर्मों की लड़ाई में ही खत्म होता है तो जैसे राहुल ने कहा भी था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना सबसे बड़ा झूठ है सच तो ये मजहब ही है सिखाता आपस में बैर करना भाई को है सिखाता भाई को खून करना तो इस तरह का सर्वधर्म संभाव कभी चलता नहीं है तो उससे आप विचारधारात्मक तौर पे असहमति रखते हुए उनका जो इस विचार के प्रति व्यक्तिगत कमिटमेंट था जिसकी वजह से वो बैठे तो उसका एक जैसे आदमी अपने दुश्मन वर्ग के भी एक प्रतिनिधि के किसी सकारात्मक का सम्मान करता है तो उस रूप में सम्मान ही किया जा सकता है बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं एक मार्क्सवादी के लिए वो पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि थे एक मानवतावादी थे उनके अपने योगदान थे इतिहास के खास युग में उनकी अपनी सीमाएं थी और उन दोनों पहलुओं का एक द्वंद्वात्मक विश्लेषण करते हुए प्रमुख पहलु की बात की जाए तो यही कि वो पूंजीपति वर्ग के हितों के ही दायरे में सोचे और उन्ही हितों को उनको सर्व करना ही उनकी पूरी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी का प्रमुख लक्ष्य था बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव में समय देने के लिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया श्रोताओं सहकार रेडियो आरोप अभी आप सुन रहे थे मार्क्सवादी कार्यकर्ता और मजदूर बिगुल अखबार के संपादक अभिनव सिन्हा से फोन पर हुई बातचीत ये चर्चा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत थी जिसमें उन्होंने गांधीवाद को लेकर अपने आलोचनात्मक विचार हमसे साझा किए हैं हमें आशा है तमाम सहमतियों असहमतियों के बीच इस चर्चा ने आपको गांधीवाद को समझने के लिए एक अलग दृष्टि दी होगी चर्चा के बारे में अपनी राय या अन्य कोई सुझाव हो तो आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पर कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री ऐसी इंतजार रहेगा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 सहकार रेडियो के संचालन में अपना आर्थिक सहयोग भी दें। सहयोग के लिए लिंक और अन्य विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो सुनते रहिए सहकार रेडियो दीजिए विदा मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार